सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवा सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार साथियों हर रविवार की तरह आज भी आपके लिए हम लेकर आए हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है बेघर छोटू ये कहानी मूल रूप में अंग्रेजी में लिखी है एम्स नई दिल्ली के प्रोफेसर शाह आलम खान ने और इसका हिंदी अनुवाद किया है सत्यम वर्मा ने इस कहानी को हमने मजदूर बिगुल डॉट नेट से संभाल दिया है और इसे आवाज दी है साथी शिल्पी ने तो आइए सुनते हैं ये कहानी तो उसे छोटो कहकर बुलाते थे उसका यह नाम कैसे और क्यों पड़ गया ये उसे भी नहीं पता था उसका कद छोटा नहीं था भारत के हिसाब से वो औसत कद का था मगर शायद वो भारतीय था ही नहीं या शायद था उसे खुद भी इसका इल्म नहीं था अभी उसी दिन की तो बात है आधार कार्यालय के मोटे बाबू ने उसे फॉर्म देने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो अपने भारतीय होने को साबित नहीं कर पाया था इतने सालों के दौरान जब भी उसने भारतीय होने की कोशिश की थी वो अपनी भारतीयता साबित करने में नाकाम रहा था उसे आजकल खूब काम मिल रहा था क्योंकि ज्यादा से ज्यादा दिल्ली वाले शादिया कर रहे थे पिछले साल नवंबर में एक ऐसा शुभ दिन आया था जब एक ही दिन में राजधानी में तेरह हजार बाराते निकली थी उस दिन नेकचंद चंद घोड़े वाले को अपनी घोड़ी धनों से हाथ धोना पड़ गया था बेचारी को उस दिन दस घंटों के अंदर सत्ताईस दुल्हों का बोझा उठाना पड़ा था थकान के मारे उसने दम तोड़ दिया जब उसकी मौत हुई तो उसकी पीठ पर 28वां दूल्हा विराजमान था जिसके बाप ने धनो की मौत को अशुभ संकेत मानकर शादी रद्द कर दी थी उस समय छोटू बैंड में बज रहे गाने पर होंठ हिला रहा था जब सितारों के आकार वाले फ्लैश लाइटों की जगमग रोशनी से सजे मैरिज हॉल के एन सामने धनो ऐसे ढेर हो गयी थी जैसे कोई लकड़ी का कट छोटू को मिलने वाले पचास रूपये भी उस दिन डूब गए थे छोटू उस बड़े फ्लाईओवर के नीचे रहता था जिससे गुजरकर तमाम सुखी परिवार सुदूर देशों में शानदार छुट्टियां बिताकर घर लौटते थे फ्लाईओवर के नीचे उसके साथ तीन और भी रहते थे गर्मियों में वे सड़क के बिल्कुल पास सोते थे क्योंकि गाड़ियों से निकलने वाली गर्म हवा की वजह से खून के प्यासे मच्छरों की फौज दूर रहती थी दिल्ली कभी सोती नहीं थी और इसलिए गाड़िया रात भर गुजरती रहती थी और इसलिए छोटू सो सकता था अजीब बात थी ना? कि रात भर जगने वाले शहर के चलते छोटू चैन से सो लेता था सर्दियां ज्यादा कठिनाई भरी होती थी वे अपनी बरसाती को सड़क की दूसरी ओर स्ट्रीट लैम्प के नीचे बिछा लेते थे, थे। लैम्प से आने वाली पीली रोशनी से उन्हें गर्माहट का एहसास होता था और जब तीनों एक दूसरे से चिपक कर सोते थे तो उनकी नीली उनका स्लीपिंग बैग बन जाती थी। किसी भी तरह जिंदा रहने का बेहद जरूरी था। जिंदगी और मौत के मामलों में निजता आदि की कोई मायने नहीं थे कोहरे वाली रातों को उन्हें और भी ज्यादा पेट्रोल सुंघना पड़ता था उन्हें धुंधले सपनों से भरी नशीली नींद आ जाती थी दिल्ली की बढ़ती कारों और बढ़ते प्रदूषण का मतलब था और ज्यादा कोहरे भरी रातें और सुगने को पहले से भी ज्यादा पेट्रोल बेघर होना कोई पहचान नहीं थी ये एक प्रक्रिया थी बेघर का मतलब महज बिना घर के होना नहीं था इससे भी बढ़कर था इसका मतलब था प्यार के बिना देखभाल के बिना शिकायतों के बिना किसी पर गुस्सा हुए बिना गर्म रोटी की चाह रखे बिना किसी भी चीज के बिना जीना ये ऐसे शून्य में जीना था जहाँ कुछ भी नहीं था छोटू को जब से याद है तभी से वो बेघर था खालीपन का शून्य ही उसका अस्तित्व था वो इस निर्मम हृदयहीन शहर में बड़ा हुआ था शादी की पार्टियों में वेटर का काम करता था दिल्ली के बहुत से बेघर ऐसा करते थे शादी की दावत में खाना परोस रहे बेघर एक ऐसी विडंबना थी जो दिल्ली शहर अपने नागरिकों के सामने रोज पेश करता था मगर किसी को परवाह नहीं थी कभी कभी वो बारात के बैंड में गाने के बोल पर होंठ हिलाने का काम करता था जिसे उस रात कर रहा था जब धनों की मौत हुई थी वेटर के काम में थोड़े ज्यादा पैसे मिलते थे लेकिन उसे ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती थी काम के घंटे तय नहीं थे कुछ शादियाँ रात भर चलती थी जिसके कोई अतिरिक्त पैसे नहीं मिलते थे उस दिन बैंड वाले ने उसे सिविल लाइंस के बंगले में होने वाली आलिशान शादी के बारे में बताया था जिसमें शहर का हर बड़ा नेता आने वाला था उस शादी में प्रधानमंत्री भी आने वाला था बहुतों की तरह छोटू को भी प्रधानमंत्री बहुत अच्छा लगता था वो वाकई उस शादी में वेटर बनने के लिए जाना चाहता था बैंड वाले के आदमी ने छोटू का नाम लिखने के लिए उससे कुछ वसूली भी कर ली छोटू जानता था कि उसे ठगा जा रहा है लेकिन उसे परवाह नहीं थी। प्रधानमंत्री को जीते जागते देखने का मौका बार बार थोड़े ही मिलता था इससे बढ़कर कुछ नहीं था शादी का दिन आ गया छोटू ने अपने ठिकाने के पास स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठने वाले नाई से बाल कटवाए और गंदला पानी देने वाले सरकारी नलके आरोप जाकर नहाया बैंड वाले ने उसे कथई रंग का सूट पहनने को दिया कड़क चीनी कलर और कंधों पर सुनहेली पटिया लगी थी बैंड पार्टी और वेटर दो घंटे पहले बंगले पर पहुंच गए शानदार ढंग से सजे बंगले के फाटक पर लकड़ी का एक छोटा सा गेट लगा था जिसे छोटू ने पहले नहीं देखा था उसके नीचे से जब कोई गुजरता था तो हल्की सी टिंग की आवाज होती थी अचानक काला सफारी सूट पहने एक हट्टे शख्स ने उसे रोक दिया अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ पहचान पत्र उसने कठोर आवाज में कहा छोटू के पास कोई पहचान नहीं थी उसका नाम भी उसका अपना नहीं था वो चकरा गया सफारी वाले शख्स ने उसे खींचकर किनारे कर दिया दूसरे बेघर वेटरों को भी अंदर आने से रोक दिया गया उन्हें ही जाने दिया गया जिनके पास पहचान पत्र था ब्याड वाले ने अंदर जाने वालों को ज्यादा पैसे देने का वादा किया अचानक उसे काम करने वालों की कमी पड़ गई थी छोटू और दूसरों के वापस जाने से पहले ब्याड वाले ने कड़क कलर वाली उनकी कथई वर्दिया उतर वाली अपनी धूसर टी शर्ट और कार्गो पैंट पहने छोटू को अचानक लगने लगा की वो नंगा हो गया है उसके कपड़े पसीने से भिगे हुए थे आंसू भरी आंखों से ढलते सूरज को देखते हुए वो पैदल फ्लाईओवर के नीचे लौट आया शहर अब शाम के लिए जाग रहा था सड़क के दूसरे किनारे पर लगी विशाल होर्डिंग पर प्रधानमंत्री की तस्वीर थी जिसके मोटे होठ ऐसे फैले थे जिससे लगता था कि वो मुस्कुरा रहा है उस पर लिखा था सबका सपना घर हो अपना सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवा